नमस्कार दोस्तों बोलती कहानिया कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है आज आपके लिए प्रस्तुत है कांता रॉय की लघु कथा साइकिल चोर स्वर शीतल माहेश्वरी का तो आइए सुनते हैं साइकिल चोर देखो, वो, वो रही साइकिल जरूर चोर भी ही आसपास होगा बाबा, आपने इस साइकिल रखने वाले को देखा है क्या नीली शर्ट वाला था कोई बेटा नीली शर्ट वाला बाबा वो सामने वाला लड़का तो नहीं हाँ हाँ शा, शायद वही है चश्मे को ठीक करते हुए आंख चुराकर उसने जवाब दिया देख रहे गंगाधर पकड़ उस चोर को बाबा कह रहे हैं तो जरूर वही होगा चल झट से धर पकड़ इस तरफ दौड़कर। बाल बाल बचा आज तो इस ढलती उम्र में साला चोरी करना भी मुश्किल हो गया है जरा अधिक सावधानी रखनी होगी अगली चोरी में अब आज की दारू तो रह गई पेपर तह कर बगल में खोज, हाथ आई साइकिल को बेबस नजरों से जाते हुए देखता रहा वह